संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है सिंहसन बत्तीसी की कथा पुतली रत्न मंजरी की कथा अम्बावती में एक राजा राज करता था उसका बड़ा रौबदाब था वह बड़ा दानी था उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ उसकी चार रानिया थीं। एक थी ब्राह्मण दूसरी क्षत्रिय तीसरी वैश्य और चौथी शुद्र ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मण रखा गया क्षत्रानी से तीन बेटे हुए एक का नाम शंख दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम भरतहरि रखा गया वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया शुद्राणी से धनवंतरी हुए जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा दीवान बना बाद में वहाँ बड़े झगड़े हुए उनसे तंग आकर वह लड़का घर से निकल पड़ा और धारापुर आया हे राजन वहाँ का राजा तुम्हारा पिता था उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में करके उज्जैन पहुँचा संयोग की बात कि उज्जैन में आते ही वह मर गया उसकी मरने पर शत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा कुछ समय बाद विक्रमादित्य ने चालाके से शंख को मरवा डाला और स्वयं गद्दी पर बैठ गया एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने गया बियावान जंगल रास्ता सूझे नहीं वह एक पेड़ पर चढ़ गया ऊपर जाकर चारों ओर निगाह दौड़ाई तो पास ही उसे एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया अगले दिन राजा ने अपने नगर में लौटकर उसे बुलवाया वह आया राजा ने आदर से उसे बिठाया और शहर के बारे में पूछा तो उसने कहा वहाँ बाहुबल नाम का राजा बहुत दिनों से राज करता है आपके पिता गंधर्वसेन उसके दीवान थे एक बार राजा को उन पर अविश्वास अव हो गया और उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गंधर्वसेन सेन अम्बावती नगरी में आए और वहाँ के राजा हो गए हे राजन आपको जग जानता है लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेगा तब तक आपका राज अचल नहीं होगा मेरी बात मानकर राजा के पास जाओ और प्यार में भुला कर उससे तिलक कराओ विक्रमादित्य ने कहा अच्छी बात है और वह लूत को साथ लेकर वहां गया बाहुबल ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया और बड़े प्यार से उसे रखा पांच दिन बीत गए लोतवरण ने विक्रमादित्य से कहा जब आप विदा लोगे तो बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेगा राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और इंद्र ने बाहुबल को दिया उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह सात द्वीप नव खंड पृथ्वी पर राज करेगा उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें साचे में ढालकर कर बत्तीस पुतलियाँ लगाई हैं। हे राजन तुम उसी सिंहासन को मांग लेना अगले दिन ऐसा ही हुआ जब विक्रमादित्य विदा लेने गया तो उसने वही सिंहासन मांग लिया सिंहासन उसे मिल गया बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर उसका तिलक किया और बड़े प्रेम से उसे विदा किया इससे विक्रमादित्य का मान बढ़ गया जब वह लौटकर घर आया तो दूर दूर के राजा उससे मिलने आए। विक्रमादित्य चैन से राज करने लगा एक दिन राजा ने सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ आप देखकर बताएं कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं पंडितों ने कहा आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है आपका कोई बैरी नहीं है जो करना हो कीजिए पंडितों ने यह भी बताया कि अपने कुंबे के सब लोगों को बुलाइए सवा लाख कन्यादान और सवा लाख गाय दान कीजिए ब्राह्मणों को धन दीजिए जमींदारों का एक साल का लगान माफ कर दीजिए राजा ने यह सब किया एक बरस तक वह घर में बैठा पुराण सुनता रहा उसने अपना अनुष्ठान इस ढंग से पूरा किया कि दुनिया के लोग धन्य, धन्य धन्य करते रहे इतना कहकर पुतली बोली हे राजन तुम ऐसे हो तो सिंहसन पर बैठो पुतली की बात सुनकर राजा भोज ने अपने दीवान को बुलाकर कहा आज का दिन तू तो गया अब तैयारी करो कल सिंहासन पर बैठेंगे अगले दिन जैसे ही राजा ने सिंहासन पर बैठना चाहा, कि दूसरी पुतली बोली जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी हो वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है राजा ने पूछा विक्रमादित्य में ऐसे क्या गुण थे पुतली ने कहा सुनो राजा मैं बताती हूँ विक्रमादित्य में क्या गुण थे अभी आपने सुनी पुतली रत्न मंजरी की कहानी वाचक स्वर भारती परिमल